आत्मा का तो नहीं होने से उसमें नाना प्रकार की कल्पना होती है ये कल्पना सब किस किस प्रकार के होता है उसको दिखाते हैं। अभी हम लोग अथरो वेद्या मांडव के उपनिषद में द्वितीय प्रकरण का तेईसवा श्लोक देख रहे हैं इसमें कहा गया इति सूक्ष्म विद इति चतुद मूर्त मूर्त अमूर्त लेते टीका देखेंगे आत्मा अणुपरिमाण है इति के आत्मा सूक्ष्म है सूक्ष्म का अर्थ अनुपरिमाण इस प्रकार की कैचित केचित चार नंबर टिप्पणी के दिगंबरा त अगर आत्मा सूक्ष्म होगा तो शरीर का एक देश में संबंध होगा तो अन्यत्र संबंध नहीं होगा फिर युगपद अशेष शरीर व्यापी वेदना अनुसंधान असिदेर इतिहास युगपद एक साथ अशेष सा शरीर व्यापी वेदना समग्र शरी। शरीर प्रज्ञान अब किताब वहाँ लेंगे अशेष शरीर व्यापी जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो समग्र शरीर में एक साथ अर्थात पूरा शीत स्पर्श का अनुभव होता है वेदना वेदना अर्थात तो अनुभव विध से ये युज प्रत्य होने से आगे ताप हो गया तो वेदना युगपथ एक साथ अशेष शरीर संपूर्ण शरीर में अनुभव का अनुसंधान अनुसंधान अर्थात ज्ञान एक साथ पूरा शरीर में शीत स्पर्श अनुभव होता है अगर आत्मा अनुपरिमाण होगा तो इस प्रकार के ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लोग कहेंगे आत्मा में ही ये ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा मन के साथ संबंध होगा नया एकलो जैसे कहेंगे तो फिर इंद्रिय के साथ संबंध होगा किंतु आत्मा अगर अणुपरिमाण हो जाएगा तो समग्र शरीर को व्यापन नहीं करेगा तो पूरा शरीर में एक साथ शीत स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा सर पे चंदन लगाते हैं तो पूरा शरीर में तो ऐसा तो तो कहते हैं कि की कहेंगे पूरा शरीर में नहीं जाएगा सर पे चंदन लगाने से भी थोड़ा ये जगह ठंडा होगा कहाँ ये सब ठंडा होगा इसको लेकर के विवाद दिखाते हैं तो चलता है शास्त्रों में विवाद सूक्ष्मी तो इस प्रकार कहा जाए आगे श्लोक में कहा जाए स्थूल स्थूल अर्थात ये वास्तव पदार्थ तो क्या है कहते हैं स्थूल ही है स्थूल क्यों कहते हैं चार भूत स्थूल अर्थात इंद्रिय ग्राह्य यही जो इंद्रिय ग्राह्य है चार पदार्थ यही वास्तव है पिता में स्थूल देह अहम प्रत्यध आत्मा यदि लोकायत जो वास्तविक वस्तु क्या है आत्मा आत्मा सभी लोग कहते हैं आत्मा ही वस्तु है किन्तु यहाँ आत्मा क्या है कहते हैं स्थूल देह यही आत्मा है क्यूँ कहते हैं स्थूल देह में ही तो अहम प्रत्यय होता है अहम प्रत्यय अर्थात से तो स्थूल देह को ही जानता है इसलिए अहम प्रत्यय का आश्रय स्थूल देह है दे क्या दे दे। ए, ये चार वाले हैं ना लोकाया तो, उनका सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल देह अर्थात तो चार भूतों का ही मानते हैं तो इसलिए कहते हैं कि स्थूल देहो अहम प्रत्यत् आत्मा इति अनुमान यह है अर्थात स्थूल देहो आत्मा क्यों अहम प्रत्यय? अहम प्रत्यय अर्थात अहम प्रत्यय का विषय अहम इस प्रकार की जो ज्ञान होता है ये ज्ञान का विषय कौन है कहते हैं स्थूल देह ही है इसलिए स्थूल देह ही आत्मा हुआ है कौन कहते हैं लोकायत तो भेद चारवा का ये एक उनका भेद है तो ये लोग स्थूल के ही मानते हैं सिद्धांति कहते हैं अगर स्थूल देह को ही आत्मा कहा जाएगा मृत सुसुप्त और संघात अविशेषात चैतन्य प्रसंगात तो स्थूल देह को अगर आत्मा कहा जाएगा तो मृत जो मृत है वो स्थूल देह तो है नहीं है। है।, है है, तो होने से उसको भी अभी आत्मा कहना चाहिए तो क्यों? जो सुसुप्त है जो अभी उसको हम मतलब जीवित तो कहते हैं ना मृत कहते हैं जो सुसुप्त है जीवित है तो उसका स्थूल देव है वहाँ सुसुप्त अभी वो कोई व्यवहार नहीं कर रहा है कि तो स्थूल देव है हम कहते हैं इसका आत्मा है जिसको देखकर के सुसुप्ति अवस्था में कहते हैं कि ये आत्मा है क्योंकि स्थूल देव है तो मृत भी पड़ा है शरीर वो भी तो वही पड़ा है तो दोनों में सुसुप्त और मृत्यु ये दोनों में तो अभिशेष है समान है अगर आप सुषुप्त में आत्मा है कहेंगे तो मृत्यु में भी आत्मा है कहना चाहिए ऐसे देह को दिखा करके तो कहते हैं मृत सुसुप्तरोपी संघात और विशेषात दोनों बराबर हो गया संघात शरीर से तो दोनों अवस्था में है तो होने से चैतन्य प्रसंग जैसे सुसुप्त में कहेंगे ये चेतन जे है ये कोई जड़ो नहीं है तो अगर शरीर को लेकर के आप आत्मा कहेंगे तो मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर जब तक पड़ा है उसको भी आत्मा कहना चाहिए उसमें भी चैतन्य होना चाहिए अच्छा एकेक भूत चैतन्य अदर्शनाथ संघात च इतिहास प्रत्येक भूत चार चार भूत मानेंगे चार भूत प्रत्येक में चैतन्य पृथ्वी में चैतन्य केवल पृथ्वी में चैतन्य दिखेगा नहीं दिखेगा और केवल जल में नहीं दिखेगा तेज और वायु प्रत्येक भूत में चैतन्य नहीं है सिद्धांत उसको कहते हैं चारवा को एक एक क्य भूत चैतन्य अदर्शनाथ अगर प्रत्येक भूत में अलग अलग करके चैतन्य नहीं है तो संघात च अवस्तुत्वा संघात अर्थात चारों मिल जाने से ये अर्थात समूह बोल करके कोई अलग पदार्थ नहीं है कहते चार व्यक्ति का समूह तो हमको चार व्यक्ति दिख रहा है समूह क्या चीज है ये कोई पदार्थ नहीं है ये तो केवल हम कल्पना करते हैं चारों को मिला करके उसमें के कल्पित धर्म आरोप करते हैं खबर चारों में व्यक्तिगत रूप से किसी का ये धर्म नहीं है चैतन्य चारों मिल जाने के बाद ये धर्म कैसे हो जाएगा सिद्धांति शरीर भी संगत है लेकिन उसको शरीर एक वस्तु शरीर एक वस्तु कहते हैं तो अभी अर्थात तो सिद्धांति उनको पूछता है की शरीर आपका चार पदार्थ मिल करके हुआ अभी प्रत्येक में ये चैतन्य नहीं है तो ये चार वस्तु मिल जाने से चैतन्य कैसे आ जाएगा तो वो कहता है कि शरीर में चैतन्य है तो सिद्धांत पूछता है तो चैतन्य अगर आप कहते हैं कि शरीर मात्र चार भूतों का ही संघात तो है तो ये किस में कहा से आएगा तो फिर वो कहता है कि नहीं हम चार पदार्थों को मिला देने से पत्र पुष्प फल और कुछ मिला देंगे तो उसमें मधुरा आ जाता है तो ये मदिरा शक्ति किसी विशेष का तो नहीं था चारों मिल जाने के बाद विशेष प्रक्रिया में आ गया फिर सिद्धांत उसको कहेगा इसी प्रकार के जो गोष्ठ पद वहां जल आ गया सूर्य किरण आ गया वायु चलता है वहां भी चैतन्य होना चाहिए वो कहेगा वो नहीं नहीं वो गोष्ठ पद में नहीं होगा क्योंकि वो स्थिति नहीं है ये जो चार प्रकार के मिल जाएंगे उसमें वो विशेष स्थिति है क्योंकि कोई पदार्थ से ये होगा बोल करके सभी स्थिति में वो हो जाएगा ऐसा नहीं है ऐसा कहते हैं इससे ये बनता है किंतु आप जैसे कैसे कर देंगे वो बन जाएगा क्या नहीं बनेगा विशेष स्थिति में बनेगा इस प्रकार की वैसे विवाद होता है सिद्धांत कहता है कि किंतु इस प्रकार की नहीं होगा अर्थात तो एक प्रत्येक भूत का चैतन्य अगर धर्म नहीं तो चारों मिल जाने के बाद भी उसमें चैतन्य ऐसा पदार्थ उत्पन्न नहीं हो पाएगा और आप चैतन्य को आत्मा कहेंगे और आत्मा को सभी शास्त्र नित्य कहता है वो उत्पन्न कैसे हो जाएगा अगर चार भूत मिल करके मिल जाने से उसमें उत्पन्न होगा फिर उत्पन्न होगा तो नीचे कैसे होगा और सभी शास्त्र आत्मा को नित्य कहते हैं तो ये सब विचार करके कहते हैं कि आपका बात ठीक नहीं है एक एक कष्ट भूत से चैतन्य अदर्शनार्थ एक भूत कोई भी एक भूत में चैतन्य नहीं लिखा जाता है तो संघात संघात कोई अलग पदार्थ नहीं है संघात से अवस्तुत्वात्थ अवस्तुत्वात् छह नंबर टिप्पणी देखे अवयव तो भिन्न ही न किंचित वस्तु अवयवी भाव अवय से अलग अवयभी जिसको संघात कहते हैं ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अवयभी ऐसा कहेंगे अवयवी क्या चीज है कहते हैं अवयव का संघात कहेंगे आप खाली कल्पना करते हैं दिखता है तो चार अवयव दिखता है उसमें अवयवीस को कह दिए ये तो हम केवल बुद्धि में एक डाल दिए जैसे कहे ना कोई कहेगा वहां घटो दिखता है कोई कहेगा घटो कहाँ दिखता है वो तो मिट्टी ही दिखता है तो ये तो मिट्टी है इसको आप घटो क्यों है कहते हैं जिसको घटो शब्द पता नहीं कोई विदेश से आ गया वो किन जानता है ये मिट्टी है वो कहेगा ये तो मिट्टी है आप कहेगा नहीं, नहीं नहीं ये घटो है घटो अच्छा इसको आप घटो शब्द से कहते हैं अच्छा तो अर्थात ये आपकी कल्पना है घटो शब्द कहना हम तो जानते है ये तो मिट्टी है इसी प्रकार के जो अवयव भी कहेंगे ये तो केवल कल्पना है वास्तविक वेदांत तो, तो कहेगा अवय नहीं अर्थात तो जो आप ग्रहण करते हैं वो कल्पित है जो चीज आपको ज्ञान होता है वो कल्पित है जिसको मिट्टी को देखते हैं वो भी कल्पित है तो कोई भी पदार्थ ग्राही मात्र के जीव मात्र भी कल्पित है अच्छा यहाँ तक हो गया कि स्थूल चार वाक वाले कहते हैं स्थूल वही आत्मा है सिद्धांत के दिया वो भी मिथ्या है वो नहीं है आगे कहा मूर्त इति मूर्त विद मूर्त यही वास्तविक आत्मा है वही भगवान है परमात्मा है मूर्त कौन है टीका में कहते हैं मूर्तुल त्रिशूलादिधारी महेश्वर चक्राधिधारी व चक्राधिधारी विष्णु व परमार्थो भवती आगमिका आगम को पुराण इत्यादि को मानने वाले कहते हैं आगम अर्थात उनका कोई ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत है इस प्रकार के मूर्त धारी, त्रिशूल इत्यादि जो धारण किए हैं कोई सिद्धि होंगे महेश्वरस अथवा धारी, तो त्रिशूल नहीं धारण किए तो चक्र धारण करेंगे क्यों ये जीव को चाहिए हमारा ऐसा एक होना चाहिए जो हमको रक्षा करेगा जैसे बालक का माँ होता है ना तो कुछ भी हो कहेगा हमारा मां है वो हमको रक्षा करेगा इसी प्रकार ये असुरक्षित तो जीव शरीर मन के साथ तादात में करके शरीर मन को सर्वदा सुरक्षा चाहिए क्योंकि इसको सर्वदा विपद रहता है वो चाहेगा कि हमको ऐसा है कि सुरक्षा देने वाला होना चाहिए तो उसका सूचक क्या है उसके हाथ में त्रीसरो होगा नहीं तो चक्र होगा ये होना चाहिए ये सब कहेंगे जिसको सुरक्षा चाहिए उसका ईश्वर का हाथ में चक्र अथवा त्रिशूल होना चाहिए जिसको सुरक्षा नहीं चाहिए कहेगा हमारा ईश्वर बिल्कुल हमारे, हमारे जैसे खाली हाथ में कुछ भी उसके पास भी कुछ नहीं है क्यों कहते तो हमको भी सुरक्षा नहीं चाहिए उसको भी नहीं चाहिए तो इस प्रकार की ये सब कहते हैं ये सब आप कल्पना करते हैं तो वेदांत तो जितना आप सुनने चलेंगे आपका सारे टूट जाएगा सारे मोहल्ला टूट जाएगा भवंती तो इति आगमिका सिद्धांत कहता हैं कि सदअप भ्रांति मात्रम वो सभी भ्रांति है अस्मदादी शरीरवत तस्यापि शरीर से पांच भौतिकत्वा तो सिद्धांति कहते हैं आप चाहे वो महेश्वर भगवान कहें वो त्रिशूलधारी अथवा चक्रधारी विष्णु कहें उनका अगर आप शरीर मानते हैं शरीर है तो पांच भूत से बनेगा जो लोग बहुत ज्यादा उसमें महत्व तो देने वाला है कहेंगे उनका शरीर हमारे जैसा पांच नहीं है उनका शरीर दिव्य है तो उनको कह देंगे तो बहुत नाराज भी हो <laughs> तो इस प्रकार के हो जाएगा फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं ऐसा हम देखें एक बार विवाद हो गया तो हम उसमें विवाद में नहीं था क्योंकि हम समझता है इनका सामर्थ्य नहीं आप उसको कह देंगे कि नहीं नहीं ये सब शरीर कल्पित तो है दूसरा है कह दिया फिर दोनों में विवाद हो गया फिर हम बीच में आके कहना मतलब जो थोड़ा वेदांत अर्ध वैदांत उनको कहना आपका बात ठीक नहीं है ये भक्त जी जो कहते हैं के लिए ठीक है तो उनका नाश नहीं करना है ना वो अपना झोली में भगवान को लेकर के घूमते हैं आप उनको कह देंगे ये सब विग्रह मिथ्या है ये तो कठिन हो गया ना जो जहां है उसको वहां रहना है मतलब उनको धीरे धीरे चलना है तदपि भ्रांति मात्र अस्मद आदि शरीर तो तस्यापि शरीरस्य से पांच भौतिकत्व विग्रह कल्पना करेंगे तो पांच भूतों से होगा आप दिव्य कहेंगे तेजोमय कहेंगे वो तो तेज का तेज तो शरीर होगा आदित्य भगवान का शरीर करेंगे वो तो तयज तो तो शरीर होगा हम जितना देवता स्वीकार करते हैं, वो सब तेजसीय तो शरीर होगा अब ध्यान में देखेंगे हमारा अंदर में संस्कार है कि तयजीय तो शरीर होता है देवताओं का अब ध्यान में देखेंगे विष्णु भगवान का चतुर्भुज ये धारी अथवा गणेश जी को देखें एकदम अर्थात कहते हैं ना आजकल जो लाइट में मूर्ति बनाते है ना उससे भी अधिक एकदम दिखेगा क्योंकि हमारे अंदर में संस्कार पड़ा है कि जो देवताओं का मूर्ति विग्रह होता है इसी प्रकार वो सब दिखेगा वो भी पांच भौतिक है लीला विग्रह कल्पनम से विग्रह भाव है लीला भाव अयुक्त लीला विग्रह कहेंगे कि नहीं नहीं वो उनका विग्रह नहीं है वो तो निर्गुण निराकार है लीला करने के लिए ये विग्रह तो कहते हैं लीला विग्रह कल्पनम लीला से ही विग्रह का कल्पना कहते हैं विग्रह भावे है लीला भाव लीला से विग्रह का कल्पना होता है कहते ये विग्रह कल्पना हुआ तो विग्रह अगर कल्पना हुआ लीला पारमार्थिक हो जाएगा लीला भी कल्पित होगा तो इसलिए लीला भी कल्पित है विग्रह भी कल्पित है सब कल्पित है इतना आप स्वीकार कर लेंगे ना बेनाती कहता है ठीक है कल्पिता मान्य अर्थात ये सब वास्तविक पारमार्थिक है इस प्रकार की नहीं होता <laughs> लीला भावादी मूर्त इति वाष्य में श्लोक में क्या गया मूर्त इति मूर्त भी आगे अमूर्त ठीक है मूर्ख का आप खंडन कर दिया अभी कहेंगे वो अमूर्त है कोई मूर्ति उनका नहीं है तो क्या हम कहते हैं अभु अमृत सर्वाकार शून्य निस्व भाव परमार्थ इतनी तदपि कल्पना मात्र कहते हैं अमूर्त अमूर्त अर्थात सर्वाकार शून्य वेदांति भी कहेगा निर्गुण निराकार तो अभी शून्यवादी लोग कहते है कि वह निर्गुण निराकार किन्तु तो इतना ही है वो लोग कहते हैं निस्वभाव जैसा कुछ है ही नहीं सिद्धांत कहता है कि ये बात ठीक नहीं है आकार नहीं है गुण नहीं है किंतु कुछ नहीं है ऐसा नहीं है अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर कुछ भान नहीं होगा हमको अगर रजू में सर्प दिखता है हम कहते हैं सर्प नहीं है ये बात ठीक है किंतु कुछ भी नहीं है कह देंगे क्या क्योंकि कुछ अधिष्ठान नहीं होगा तो अध्यस्थ पदार्थ तो रह नहीं पाएगा इसलिए अधिष्ठान तो कुछ न कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा हमारा तो करना और वाली का भाव क्या नहीं हम लोग निस्वभाव नहीं कहेंगे निस्वभाव अगर कहा जाता था अर्थात तो उसका निर्गुण निराकार इस अर्थ में निस्वभाव का ही कहा जाएगा किन्तु यहाँ सर्वाकार शून्य निस्वभाव निस्वभाव अर्थात बंदिया पत्र जैसा शून्यवादी लोग कुछ भी स्वीकार नहीं करते ना तो वो लोग कुछ अगर स्वीकार करते हैं अर्थात ये सब विषय नहीं है किंतु एक अधिष्ठान कुछ तत्व है अगर स्वीकार कर लेंगे कुछ प्रकाश रूप है अगर स्वीकार कर लेंगे पैदा दिखाएगा वो तो बात समान हो गया विषय नहीं है किंतु वो पदार्थ तत्व है तो स्वभाव का अर्थ तत्व ब्रह्मो ये तत्व तो मानेंगे किन्तु स्वभाव अर्थ जो संस्कार कहते हैं उसका ऐसे स्वभाव ऐसे आचरण करेगा ये स्वभाव अलग चीज है यहाँ स्वभाव अर्थात तत्व ब्रह्मो तो शून्यवादी लोग निस्वभाव अर्थात निस्तत्व उनका कुछ तत्व ही है नही परमार्थ अर्थात जो निस्तत्व है बंध्यापुत्र वही है इसलिए शून्यवादी लोग अभाव को पारमार्थिक कहेंगे भाव को ये भाव सल्पित करें अभाव पारमार्थी करें तो इसलिए उनको शून्यवादी कहा तदपि कल्पना मात्र वो भी ठीक नहीं है परमार्थ निस्वभाव चे थी व्याघाता पारमार्थिका एक अर्थ भी है और आप उसको निस्वभाव का अभाव भी है एक पदार्थ है और वो असत है ये दोनों परस्पर विरोध होगा ये कैसे होगा सिद्धांत के तहत कि संभव नहीं है और यहाँ और अधिक विचार नहीं है शून्यवादियों के साथ जहाँ विचार होता है तब कहते हैं कि शून्य है ऐसा किसने जाना जो जाना वो है नहीं रहा वो रहा वो रहा तो शून्य कैसे हुआ आप कहिए कि मैं ही हूं मेरे को छोड़कर के बाकी कुछ नहीं रहा समाधि में हाँ वो बात ठीक है कि तो आप जो रहे वही ब्रह्म है वही तत्व है इसलिए निस्वभाव नहीं हो जाएगा निस्तत्व तो नहीं होगा न न विपणी दे दिया अनिस्वभाव अवस्तु इसी अर्था, अर्था वस्तु अर्थात ब्रह्म सत्य अवस्तु अर्थात असत्य पंध्या पुत्र कनिस्वभाव तो अर्थात बंध्यापुत्र असत इस प्रकार की कोई पदार्थ मतलब इस प्रकार आत्मतत्व तो तो नहीं है <coughs> अच्छा ये तेईस मास लोग उच्चारण करेंगे <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> तो देखिए भाई वेदांत सुनना है वेदांत में चलना है तो आपका द्वित एक बचेगा नहीं सब टूट जाएगा अगर अंदर में एक भी इच्छा है हमको ये प्राप्त करना है ये करना है ये हासिल करना है वेदांत नहीं है वो कर लीजिए फिर आगे वेदांत वेदांत केवल उसी के लिए जिसको और कुछ करना नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं है ये जगत सब मिथ्या ही है तो इसमें कुछ करना नहीं है कुछ पाना नहीं है अगर पाना है करना है और ये कहेगा कि ये जिसको आप शिवजी कहते हैं विष्णु कहते हैं वो सब आपका कल्पना सब आपका टूट जाएगा फिर आप ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे ये दोनों पक्ष चला जाएगा तो इसलिए उपासना करना है उसमें लगना है फिर मतलब वो पूरा निश्चय हो जाए तभी फिर वेदांत में आना है वेदांत में आना है का अर्थ है कि जगत मिथ्या इस प्रकार की निर्णय हुआ तभी वेदांत वेदांत तो कहेगा जगत मिथ्या हो गया तो क्या है वेदांत तो कह देगा ब्रह्म है इतना ही कहेगा जब तक तो जगत मिथ्या नहीं हुआ है तब तक तो कर्म में अधिकार है निष्काम होकर के सुबह से शाम तक तो कर्म करना है अगर निष्काम होकर के कर्म करता है उपासना करता है तो साथ साथ वो वेदांत में भी चल सकता है किन्तु अगर सकामता है उसके लिए वेदांत तो बिल्कुल नहीं है अर्थात हानि हो जाएगा इधर नहीं रहेगा उधर नहीं रहेगा इसलिए वेदांत तो में चलना है अर्थात पहले से अंदर में निष्काम और कुछ नहीं चाहिए केवल अर्थात हमको इतना ही होना आज सुबह मोहसे कहते ना जिज्ञासा तो वास्तविक है क्या चीज हम किस कुछ चीज के पीछे भागते हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चीज है क्या तो ये अर्थात जिज्ञासा अंदर में होना है बाकी कुछ नहीं चाहिए केवल इतना ही चाहिए कि क्या है जो पदार्थ हम चाहते हैं वो भी क्या चीज है उसके ऊपर विचार करना है विचार करके धीरे धीरे बाकी सबको हटा देना तभी तो वेदांत तो घटेगा नहीं तो थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान होगा फिर जाकर के इधर उधर और कहीं और थोड़ा बस कहेंगे फिर इसको वो सब अच्छा नहीं है हानि हो जाएगी स्वयं का भी आगे कहते हैं कालोई तो कालो थी कालो भी तो दिशा इति इति विदो विदो दिश तद्दीद बाधई बाद विद भुवनानीति तद्विद कालि कालोविद कालो विद कालि दिशा च तद विद बाधा बाधविद भुवनानी इति तद विदह ये सब जैसा दिया है उनमें ऐसा हो जाएगा कालोभित कालो को जानने वाला वैति कालो व्यति कालोभिद की प्रति हो जाएगा कृतार्थ में काल को जानने वाले जो ज्योतिष होते हैं वही काल ही सब कुछ और काल में आपका भाग्य वो सब कुछ है समय आने पर आपका भाग्य में है तो हो जाएगा और नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा कहेंगे पुरुषार्थ कहेंगे वो कुछ नहीं है पुरुषार्थ कुछ नहीं है तो इस प्रकार कहेंगे वेद ये बिल्कुल गलत बात है पुरुषार्थ अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये जीवों की सत्ता क्यों है वो तो सब तो सब्र हो ज्ञानी पुरुषार्थ कुछ नहीं है इसे प्रारम्भ के अधीन कह दिया जाएगा तो ये नहीं पुरुषार्थ है इसलिए काल ऐसी कालों जो लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष और धर्म में पुरूषार्थ और अर्थ और कामों में प्रारब्ध है आपको कितना अर्थ मिलेगा कितना आपको कामना पूर्ति होगा वो प्रारब्ध के ऊपर उसमें आप बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने से भी नहीं होगा किन् मोक्ष प्राप्त है ये आपका पुरुषार्थ है सत्कर्म करना धर्म अर्जन करना यह आपका पुरुषार्थ के ऊपर है आप रोज वेदांत श्रवण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये आपका प्रारंभ में नहीं है ये आपका पुरुषार्थ में किन्तु हमको आज बढ़िया भंडारा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा ये आपका प्रारंभ में वो पुरुषार्थ नहीं है अब दौड़ने से भी कहेंगे यहाँ जाऊंगा वहां जाऊँगा अगर नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वेदांश श्रवण करना है उनको गंगा स्नान करना है ये आपका पुरुषार्थ है चाहेंगे तो जाकर के कर सकते हैं कोई मना नहीं करने वाला है नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पुरुषार्थ है वेदांत श्रवण ये सब कोई भी पुण्य कार्य तो मोक्ष धर्म तो मोक्ष में पुरुषार्थ और अर्थ कामों में प्रारब्भ इसलिए जो कालो कह देते हैं प्रारब्ध वो सब बात नहीं होता और दिशा उचित तदविध दिशा अर्थात इस दिशा में मतलब चलने से यह मंगलकार को होगा इस दिशा में चलने से कब कहने आपका जो स्वास्थ्य चलता है ना अभी आपको अगर वामन नासिका में स्वास्थ्य चलता है तब तो आप इस दिशा में चलने से एक भटेगा आपको आपका फलपूर्ति होगा अगर दक्षिण में चलता है तो ऐसा बने से बामा में चलने का समय में अगर आप ध्यान करेंगे तो बढ़िया होगा दक्षिण में चलने का समय में आप अगर भोजन करेंगे तो आपका अच्छा पचन होगा तो ये दिशा अर्थात इसको कहते हैं सौर तो हर चीज में वो इसको देखेंगे देख करके किस दिशा में जाने से कार्य होगा उसको निर्णय करके कार्य करें। सिद्धांत कहेगा ये बात भी ठीक नहीं है ये सब सौर को जान करके भी जाते हैं युद्ध करने के लिए लेकिन पराजय हो जाता है तो फिर ये भी सब पारमार्थिका नहीं है यहाँ सिद्धांत ये खंडन करता है अगर उसे पारमार्थिक नहीं है जैसे कहेंगे कि तो ये भोजन करने से पेट भरेगा तो कहेंगे ये बात ठीक नहीं सिर्फ कल्पित है कैसे कल्पित है भोजन करने से पेट भरता है कहते पारमार्थिक नहीं है ये व्यापारिक है भोजन किया भूख लगा भोजन किया पेट भर गया ठीक है किन्तु पारमार्थिक नहीं है पारमार्थिका अर्थात ये तत्व ब्रह्म चीज ये नहीं है ये ही तो है। इसी प्रकार ये जो ज्योतिष है स्वर है ये सब व्यवहार ही करे कि पारमार्थिक यहाँ विचार चल रहा है कि पारमार्थिक तत्व तो तो क्या है और नहीं है बाधा आई थी बाद अर्थात तो ये धातु का कहते ना अंगूठा व्यवहार करने से ये होगा ये मंत्र जप करने से ये होगा तो हमको ये कठिनाई आ गया तो कोई कह देगा आपको आप ये मंत्र जप करिए तो गंगा जी का तटपर करिए नहीं जाकर के यज्ञशाला में करिए नहीं तो गोशाला में करिए ऐसे नाना स्थान बताएंगे और ये मंत्र इसके लिए ये सब कहते हैं इसको कहते हैं वाद मंत्रवाद धातुवाद इसे कहेंगे ये सब जो कहते हैं कहते हैं ये भी ठीक नहीं है क्योंकि कभी जैसे कहेगा ज्योतिष आप ऐसे ही धातु धारण करेंगे तो भी देखेंगे हुआ नहीं तो इसलिए ये सब पारमार्थी नहीं था इसे व्यावहारिक है कि पारमार्थी नहीं और भूगवन आई टीचर तथी भुवनों को मानने वाले चौदह भुवन है, है अथवा तीन भुवन है जो लोग कहते हैं ये ही पारमार्थिक है कर्म करेंगे वो भुवन प्राप्त हो जाएगा फिर पुण्यक्षय हो जाएगा फिर आ जाएंगे इस प्रकार के कहते ये भी सब कल्पित है सिद्धांतिकता ये भी कल्पित है कल्पित इसको आप अगर आज से उद्यम आरम्भ करेंगे तो दो तीन साल के बाद आपको इसका मतलब झलक आएगा एक काम आज से आप करेंगे मंदिर में जाएंगे जब भी जब भी प्रणाम करेंगे आप देखेंगे उस समय में, में आपका ये बंद होता है जब आप झुक के प्रणाम करेंगे सीधा खड़ा खड़ा करने से नहीं हो जाएगा जब आपका सांस बंद होगा जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं घुटने में प्रणाम करते हैं ये हमारा सांस बंद हो जाता है सांस बंद हो जाने से उस समय में हमारा मन स्थिर रहता है उस समय में आप ध्यानपूर्वक देखिए कि मैं हूं ऐसा उस समय में कोई विचार नहीं रहता जब हम शास्त्रांग प्रणाम करते हैं ये अधिक समय रहेगा क्योंकि आप शास्त्रांग प्रणाम करना एक भारी काम है आपका सांस रुकोगा उस समय तो उतना समय में सांस रुकता है इसलिए हम दिन में अगर 10 शास्त्रांग प्रणाम कर लेते हैं कहीं इधर उधर तो उतने समय हमारा सांस रुकता है अगर हम ध्यान देंगे उस समय में देखिए कि उस समय में सांस रुका अर्थात मन नहीं चल रहा है इसको ध्यान देना है मन नहीं चल रहा है कि तो हूँ इस प्रकार की पहले के अनुभव आना चाहिए ये अनुभव कई साल में दृढ़ होगा तब आप प्रणाम नहीं करने का समय में आप चल रहे हैं कहीं अचानक वो आपको आएगा अच्छा मैं हूँ अर्थात ये बार बार बंद होगा कोई चीज घट रहा है आप उसको नजर देंगे तो उसका संस्कार होगा संस्कार होगा तो बार बार वो घटेगा जैसे हम जा रहे हैं रास्ता में कहीं कुछ पड़ा है कोई झाड़ी एक हुआ है अगर हम वो झाड़ी को नजर देते हैं उसका संस्कार बनेगा आगे स्मरण होगा किंतु हम उसको नजर नहीं देंगे वो हमको स्मरण होगा बाद में नहीं होगा तो जिसका अनुभव होगा उसका संस्कार बनेगा उसका स्मृति होगी तो हमारा अंदर में ये जो स्वरूप का अनुभव हो ये सबको हो रहा है और दिन में इतने बार हो रहा है किंतु तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे रास्ता बगल में झाड़ी ध्यान नहीं देने से संस्कार नहीं बनता क्योंकि जिस चीज को आप अनुभव करेंगे वही संस्कार होगा अनुभव करें तो ध्यान दें तो ध्यान देने से संस्कार बनेगा संस्कार बनेगा तो एक दो साल में इतना संस्कार हो जाएगा आप चलते फिरते वो होगा आप चलते होंगे अचानक बंद हो जाएगा तो लोग अच्छा मैं हूं ये धीरे धीरे धीरे धीरे दृढ़ होगा समय लगता है इसमें जब दृढ़ होगा आपको लगेगा कि देखिए कुछ नहीं है कि मैं हूं यही होता है वास्तव तत्व कहते तो मैं हूं उस समय बाकी कुछ का भी अनुभव नहीं आप चलते होंगे अचानक वो बंद हो जाएगा आप जानेंगे कि मैं हूं तो इस उस समय मैं मैं उस में मैं हूं उस समय में शरीर का भी भार नहीं रहेगा तो शरीर का भार नहीं रहता आपको धीरे धीरे निश्चय होगा अच्छा है, ये तो कर पीते अगर शरीर एक पारमार्थिक पदार्थ हो होता जैसे उस समय में मैं था ये शरीर तो नहीं था मैं पारमार्थी को हूँ तो शरीर तो नहीं है क्योंकि मैं था शरीर नहीं रहा तो इसे अर्थात ये पारमार्थिक अपारमार्थिक ये दोनों का आपको फिर ये भेद धीरे धीरे आपको और स्पष्ट होगा आपको ध्यान देना पड़ेगा हम ध्यान क्यों नहीं दे पाते अत्यधिक विक्षेप ये चलता ही रहता है बहुत ज्यादा चलेगा तो फिर इसको हम ध्यान नहीं दे पाएंगे मतलब सोच करके गए होंगे कि आज तो झाड़ी को देखेंगे किंतु ये कहीं चलता है वार हो गए फिर याद आएगा अच्छा वो देखना था ना इस प्रकार होगा किंतु आप अगर लगे रहेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे ये करेगा और कुछ साल में देखेंगे संस्कार हो जाएगा आपको अनुभव आएगा वो आगे होगा कि जब तक वो अनुभव नहीं आएगा अर्थात हमको वेदांत का प्राथमिक संस्कार मतलब तोम पदार्थ का शोधन का आरंभ ये मतलब विलम्ब हो रहा है इसलिए उसको तो ध्यान देना ही देना है तो हम रजस को रोकते हैं इसलिए हम लोग जो ए, एक घंटा स्तोत्र पाठ करते हैं क्यों करते हैं रजस को रोकने के लिए पारायण करना रजस को रोकेगा रजस रुकने से ही वो संस्कार बनेगा धीरे धीरे इसको करने से फिर आगे अनुभव क्योंकि वो स, आपको स्वयं को अनुभव होना है बाकी शब्द से उसको कैसे करेंगे कुछ प्रकार के मतलब बंद हो जाने से मन में क्या स्थिति होता है ये तो स्वयं ही अनुभव करेगा बाकी कौन कहेगा क्या जब मनो बंद हो जाता है जो स्थिति है आप भी सुन लेंगे मनो जब बंद हो जाता है जो स्थिति है किंतु तो क्या स्थिति है तो ये अनुभव ये होता है तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थक जिसको ये अनुभव दृढ़ हो जाएगा एक दिन निश्चय हो जाएगा कि मैं तो ये शरीर मनोध इत्यादि से कुछ अलग पदार्थ उसको कहा जाएगा तोम पदार्थ शोधन हो गया आगे फिर तत्पदार्थ तो में वो सकता है किन्तु तो ये जिसका निश्चय नहीं होगा तोम पदार्थ का शोधन नहीं होगा तो उसका आगे का ये नहीं होगा इसलिए इसको तो उद्यम करना है तो ये चित्त का विक्षेप दूर करना है चित्त का विक्षेप क्यों होता है कहते हम जगत में सत्य तो बुद्धि दे के रखे हैं कहाँ चलता है चित्त जिसमें चलता है वहीं सत्य तो बुद्धि रखा है ये सब को हटाना है सत्य तो बुद्धि कहीं नहीं है मतलब ये करना है वो करना है ये करना है, ये सब बुद्धि को हटाना है तब धीरे धीरे ये घटेगा चीज उद्यम करना है वह जो भूग कहते हैं अर्थात चतुर्दश भुवन तीन भूवन इत्यादि ये सिद्धांत कहता है की ये भी सब कल्पित है क्योंकि ये कोई पार्थिक को पदार्थ नहीं है हमेशा रहने वाला ये नहीं है हमेशा रहने वाला केवल आप अपने तो जो आपको अनुभव होता है मैं वो ही केवल हमेशा रहने वाला चीज है और वो एक ही है ठीक है काल है इति ज्योतिर्विद ज्योतिर्विज्ञानी लोग काल है परमार्थ सिद्धांत कहता काल के मुहूर्तादि व्यवहार योगा काल अगर एक ही है परमार्थ वही है और जो परमार्थ है आत्मा है वो एक है काल अगर एक हो जाएगा ये मुहूर्त दिन मास वर्ष ये सब कैसे कहेंगे इसलिए कालो कोई एक नहीं है और आगे कहेंगे कि नहीं नहीं उपाधि को लेकर के वो होता है काल तो एक है किंतु ये सब उपाधि को लेकर के होता है तो फिर सिद्धांत कहेगा ये उपाधि के द्वारा ये काल परिचि हुआ नहीं हुआ घट के द्वारा आकाश परिचिन्न हुआ नहीं हुआ आप अगर कहेंगे कि हाँ हाँ परिच्छि है कि कल्पित तो परिचिन इस प्रकार हुआ सिद्धांत कहेगा कल्पित तो शब्द व्यवहार किए तो हम वही कह रहे तो आप कहते कि काल उपाधि के द्वारा कल्पित तो परिचिन हुआ वैदांत कहते है हम इसी प्रकार कहते हैं काल भी कल्पित तो हुआ आप काल का परिच्छेद को कल्पना कहते हैं हम कहते हैं काल भी कल्पित हुआ तो और थोड़ा आगे चलना है तो ये काल कोई परमात्म नहीं है। अच्छा तो नाना भी न स्वतंत्र अगर परिचिन होकर के ये कालो नाना हो गया तो भी स्वतंत्र नहीं है अच्छा, एक नंबर डिपॉइट दे दिया उसको अन्य विषय तु न प्रतीत है काल वास्तव पदार्थ नहीं है क्योंकि काल अन्य विषय रूपों से भी प्रतीत होता है कैसे अन्य विषय कहते उदय काल इत्यादि न क्रिया प्रतीत उदय रवि उदय सूर्य उदय सूर्य उदय क्रिया है तो सूर्य उदय काल इस प्रकार कहेंगे तो कहेंगे तो ये तो एक क्रिया का धर्म हो गया सूर्य उदय की क्रिया तत्सलिष्ट ये काल हो गया तो इसलिए कहते क्रिया धर्मत्वेनो न प्रतीत है स्फुट क्रिया का धर्म रवि उदय सूर्य उदय रूप का क्रिया सूर्य उदय रूप का क्रिया में संशुष्ट हुआ ये काल सूर्य उदय नहीं है तो फिर आप सूर्य उदय काल नहीं कहेंगे तो ये जो काल हुआ ये सूर्य उदय के ऊपर निर्भर किया अच्छा न क्रिया धर्म तो वास्तविक तो ये क्रिया का धर्म तो नहीं होगा यहाँ तो लगता है की रवि क्रिया सूर्य उदय क्रिया में काल आश्रित हुआ सूर्य उदय हुआ तो हम कहते हैं उदय काल तो उदय काल कहाँ रहेगा कहेंगे उदय में उदय क्रिया में रहेगा उदय क्रिया में संश्रेष्ठ होगा इस प्रकार वास्तव वो भी नहीं है क्यों काले भी तद उत्पत्ति दर्शनाथ काल में सूर्य उदय हुआ न सूर्य उदय में काल आश्रित हुआ अगर कहेंगे काल में सूर्य उदय हुआ तो अगर इस प्रकार की कहेंगे तो सूर्य उदय में काल तथा आप कहते हैं सूर्य उदय काल सूर्य उदय काल क्या रात को रहेगा हाँ, सूर्य उदय में रहेगा <kling> सूर्योदय काल सूर्य उदय कालो सूर्य उदय में रहेगा <kling> और इधर कहेंगे कि काल में सूर्य उदय रहेगा ये सब विचार करने से कौन किस में रहेगा ये सब समय होने से सूर्य उदय होने से होने समय आरंभ होगा ये कैसे निर्णय करेंगे काले तद उत्पत्ति दर्शनार्थ काल अनविन्न क्रिया काल अनवच्छि न क्रिया नित्य तो आ अगर क्रिया काल के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होगा अर्थात क्रिया किसी कालो में होता है क्रिया अगर काल के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होगा तो क्रिया काल अनवच्छिन्न होगा जो काल अनवच्छिन्न होगा वो नित्य होगा तो इसलिए अर्थात क्रिया, क्रिया का धर्म कालो नहीं होगा बरम क्रिया काल में रहेगा और क्रिया कालों के द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा नहीं होगा तो क्रिया को नित्य मानना पड़ेगा ये सब दोष होगा ये क्या ना किसी विषय में अधिक अधिक विचार अन्य शास्त्र में होता है ये तो सबका थोड़ा थोड़ा दे करके छोड़ देते हैं काल इति अच्छा आगे स्वर उदय वित्त स्तु दिश परमार्थ इति आहू स्वर उदयवित स्वर अर्थात ये जो श्वास प्रश्वास चलना इसको कहते हैं स्वर उदय स्वर का उदय स्वर अर्थात श्वास प्रश्वास इसको जानने वाले कहते हैं दिशा परमार्थ दिख स्वर उदय को लेकर किस दिशा में ऐसे में किस दिशा अनुकूल है यही अर्थात दिख ही परमार्थ है वो दिशा मतलब वही वास्तव है सिद्धांत कहते हैं तद अभी भ्रांति मात्रम तद विधा पराजय है ये स्वर विद ये भी कभी कभी परास्त हो जाते है ये जो शास्त्रज्ञ नहीं होते हैं राजा तो परास्त हो जाना ये शास्त्रज्ञ ज्ञानी भी शास्त्रार्थो में जाते हैं तो अभी हमारा बाई में चलता है ये तो अभी बाई में चलेगा और उत्तर दिशा में जाएगा तो हमारा तो जय निश्चित इस प्रकार के मान करके गया किंतु परास्त हो गया तो ये सब भी काम करने है इसे सब पारम्पार्थिक नहीं है पारम्पार्थी अर्थात जो हमेशा एक रूप होकर के रहेगा अगर वाम पार्श्व में चलने का समय में श्वास उत्तर दिशा उत्तर दिक ये पारमार्थिक है ये सर्वदा ऐसे ही घटना चाहिए किन्तु नहीं घटा परिवर्तन हो गया परिवर्तन जो हो जाता है वो पारमार्थिक नहीं है आगे कहते हैं धातुवादो मंत्र इत्यादियों वस्तुभूता भवंती धातुवाद धातु, धातु धारण करना ये ताम्र धारण करो अथवा सुवर्ण धारण करो रौप्य धारण करो ये सब यहाँ धारण करो यहाँ धारण करो यहाँ करो इसे बहुत उसका है ना कहते हैं धातु दर् और मंत्रवाद ये मंत्र जप करना है इस समय में जप करना है इस स्थान में जप करना है ये सब इसका निर्णय है कहते हैं ये सब बाद वस्तुभूत अर्थात पारमार्थिक अर्थात तो हमेशा उसी प्रकार ही वो होगा कहते हैं ये भी नहीं है तदपि तो कल्पना मात्र ताम्र पदार्थ अगर यही वास्तव होगा तो क्यों कहते हैं जो स्वर्ण होता है ताम्र स्वर्ण बन जाता है ताम्र ही वस्तु वस्तुभूत पदार्थ है स्वर्ण कहते हैं स्वर्ण ताम्र का ही एक रूपांतरण है मतलब जैसे वेदांति कहेगा ना आत्मा एकमात्र वस्तु है इसी प्रकार धातुवाद मानने वाले जो ताम्रो को मानने वाले ताम्र एकमात्र वस्तु पृथ्वी क्या है कहते ताम्र ही इसी प्रकार की के होकर के पृथ्वी बन जाता है सब कुछ कहेंगे वही पदार्थ है पदा यह, धातु है तो सिद्धांत कहता है कि ताम्रादि स्वभावे स्थिते नष्टे कनकादि स्वभाव असंभवत ये ताम्र सुवर्ण बनता है आप कहेंगे तो ताम्र सुवर्ण बनेगा ताम्र नष्ट होने से सुवर्ण बनेगा ना ताम्र रहते रहते सुवर्ण बनेगा अगर ताम्र स्थित रहते रहते सुवर्ण बनेगा कोई बन जाएगा ताम्र है और रहते रहते सुवर्ण ये होगा नहीं और ताम्र नष्ट होकर के सुवर्ण बनेगा तो ताम्र कहां सुवर्ण बना तो ये सब विचार दिखाते हैं मंत्रवादी मंत्रवाद इसमें भी काल दष्टो न जीवती अकालद स्वयं उत्थ्यती इतनी अभ्युपगमान व्यामोह मात्र मंत्र यही पारमार्थिक है मंत्र कुछ भी कर दे सकता है तो कहते मंत्र कुछ भी नहीं कर दे सकता है ये महाभारत में कथा आता है ये जा रहा था तक्षक परीक्षितों को दंशन करने के लिए तो कौशिक ऋषि भी जा रहा था तो जंगल में वो दोनों का साक्षात्कार हो गया तो ये ऋषि देखा तक्षक उनको सम्मान कर दिया पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हैं कहे मैं परीक्षित तो का वहाँ जा रहा हूँ वो तो उसका दो दिन के बाद अंतिम दिन है तक्षक आएगा उसको मारने के लिए और तक्षक और सापोवैश में नहीं है मतलब ये देवता वैश्य ऐसा है तक्षक आएगा उसको मारने के लिए और हम उसको जिला देगा जिलाने से हमको धन चाहिए तो मैं उसके लिए जा रहा तक्षक सुच हरे ये तो विधि का विधान को भी उल्टा कर देगा तो बोला इसमें मतदा अगर क्योंकि उसका वरदान है कि ये जिसको मारेगा वो बचेगा नहीं वो कहा कि अगर आप बचा देंगे तक्षक दंशन करने से आप में ये सामर्थ्य है तो अगर हाँ सामर्थ्य है तो कोई भी सर्प का दंशन को बचा सकता है तो फिर तक्षक अपना रूप दिखा, दिखा दिया मैं ही तक्षक हूँ तो आप बचा सकते हैं बोला बचा दूंगा तक्षक वृक्ष का दंशन किया और वृक्ष भस्म हो गया ये वृक्ष को फिर काड़ा कर दिया तो सोचा अरे भाई ये तो महान कठिनाई हो गया तो उसको बोला कि देखो उसका अभी और आप उसको जाकर के बचाएंगे तो ये जो सब वरदान इत्यादि हुआ है ये सब हुआ ये सब व्यर्थ हो जाएगा तो कौशी के तरी क्षणभर के लिए ध्यानस्थ हो गया वो देख लिया की तो इसका परीक्षित का परमाु समाप्त तो है तो जहाँ परमायु समाप्त तो है ये तो विधि का निर्देश है तो वहां ये कार्य नहीं करेगा मंत्र ये वृक्ष का परमायु समाप्त तो नहीं हुआ था ये तो तक्ष भी उसका दंशन कर दिया खाली परीक्षा के लिए परमायु समाप्त तो नहीं है तो मंत्र कार्य करेगा परमायु समाप्त तो हो गया काला अधष्ट हो गया तब तो फिर मंत्र कार्य नहीं करेगा तो कौशिक को, को देख लिया देख करके किंतु वह चुप रहा मतलब कौशी को जान लिया कि परीक्षा को बचा नहीं पाएगा तक्ष को यह बात पता नहीं कालाधष्ट है नहीं है वो तो जानता है कि हमको है हम जिसको मारेगा वो मरेगा तो अभी ये बचा देगा तो अक्षय उसको कहता है कि आपको धन चाहिए ना मैं आपको धन दे देता हूँ आप लेकर अपने रास्ते में जाओ कौशिक को तो, तो धन के लिए जा रहा था और इधर जान भी लिया कि उसका तो काल समाप्त तो हो गया उसको भी लाभ हुआ वो धन लेकर के चला गया तो मंत्र भी अर्थात तो कालो दष्ट है तो मंत्र भी कार्य नहीं करेगा ये सब कहते हैं पुराण में ये सब चीज को कथा आकार से बताया जाता है तत्व तो, तो, तो, तो ये है मंत्री काल दस्तो न जीवती कालो अगर जिसको दंशन कर दिया वो नहीं बचेगा और काल काल अगर दंशन नहीं किया वो वृक्ष को तक्षक मार दिया कौशिक अगर नहीं जिलाएगा तो ब्रह्मा जी उसको जिलाएंगे क्योंकि वो वृक्ष का है उसका परमायु स्वयं उत्थाती इति अभ्युपगमान इसलिए मंत्रवाद व्यामोह मात्र केवल आपका कल्पना है बाधा और भुवना चतुर्दश वस्तुनीति भुवन कोश विद चतुर्दश भुवन यही वस्तुनी वस्तु अर्थात तो वशेस्तुन पार्थिक आत्मा यही चतुर्दश भुवन यही वास्तव है तदपी कल्पना मात्रम सिद्धांत कहते हैं चतुर्दश भुवन ऐसा आपको कहाँ ज्ञान हुआ समझे हमको पुराण से ज्ञान होता है सिद्धांत कहता है कि नैभ्यम भूवन बीच वाले कहेंगे हमारे जो आचार्य लोग हैं गुरु लोग हैं वो सब उसको देखे हैं सिद्धांत कहते है कि चतुर्दश भुवन है कौन देखा है तो कहते हमारे आचार्य लोग देखा है तो सिद्धांत कहता है कि शे शाम मिथो विप्रतिपति दर्शनार्थ कोई कहता चतुर्दश भुवन कोई कहता कि त्रिभुवन कोई कहता है कि नीचे सात है और मतलब ऊपर सात है और पृथ्वी है नीचे एक पाताल है कोई कहते नहीं नहीं नीचे सात हैं इस प्रकार की इतना सब विवाद क्यों होता है अगर आपका आचार्य लोग सब दिखता है पारमार्थिकों ये सब नहीं है तो अर्थात ये कोई पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार के हुआ ये श्लोक उच्चारण कर उपनिषद कहेगा ये सब कुछ, कुछ नहीं है ये सब कुछ नहीं है सब मिथ्या है आपको यहाँ से जाकर लगे तब तो मेरे को करना क्या है ये सब मिथ्या है तो हमको करना क्या है फिर करना तो वही है जो कर रहे हैं निष्काम होकर के करना है करना तो है ही अर्थात तो ये जगत मिथ्या है इसलिए हमको तो कुछ करना नहीं है तो ऐसा करना नहीं है तो अगर आप समाधि हो गए तो कुछ करना नहीं है पूरा जगत आपको प्रणाम करेगा अगर ऐसा नहीं हुआ समाधि नहीं हुआ तो जो करना है उसको करना है और निष्काम होकर के और हो सकता है कि तो अधिक करना है जो कर रहे हैं निष्काम होकर अधिक करना है नहीं तो नाश हो जाएगा वेदांत तो, तो होगा नहीं नाश हो जाएगा उसका बहुत अधिक करना है और निष्काम होकर के हाजी हंस करचार्य समय शूत्र भाष्य कृत ईश्वर मूर्तिभाव वजा देहा ले गया क्या है आपके पास अच्छा कुछ आप आराम से बात करेंगे उसके लिए उससे अच्छा आप लोग अभी कुछ लघु क्या शायद आप तो लघु नहीं करते हैं है uh -huh. ना लघु करते हैं तो जोर नहीं तो आपका पूरा है? पूरा प्रयास नहीं होगा उसमें जोर लगाना है और रघु लेकर अच्छा होगा उसका उपाय सकते हैं आप अभी यहाँ इतना जल्दी नहीं ये सब आपका ना करेगा के होता है क्योंकि बुद्धि इसमें लगता है अभी हमारा बुद्धि तो के में उसको उठा करके ला करके पहले शास्त्र में लगा इसलिए बार बार करेंगे तो लघु तर्क तो पढ़ना है ऊंचा कि तो तो तो तो नहीं पढ़ने से न्याय व्याकरण जोर करके लेना है पांच साल में अपना संस्कार बुद्धि बढ़ जाएगा तो सब अब करते हैं आपको कार्य बनेगा hmm. नहीं इस तो इससे तो ज्ञान हो जाएगा जा जा। तो थोड़ा थो थो थो बहुत व्याकरण हो जाएगा थोड़ा बहुत ज्ञानी हो जाएगा उससे हानि हो जाएगा लघु का पाठ है एक ही अगर आपको उसमें पूरा होता है न पूरा तैयारी आपको नहीं लगता है आपको पूरा संतोष नहीं होता है तो आप दूसरा लोगों का पाठ करेंगे थोड़ा जैसे आगे हो जाता है अगर एक आपका सर्दी से आरम्भा हुआ पाठ दूसरा फिर सुर ऐसी और एक पाठ नहीं लगाइए दूसरा होंगे तो उनसे और एक आगे पार्ट लगाए ताकि आप दूर लोगों का पाठ पड़ाए अगर आपका सामर्थ्य और अधिक है तो कहीं का पाठ लगाइए एकदम दिन भर लगा देंगे और जंगल में जाइए कहीं जाइए जागर के रहिए कुछ भी रहिए अधिक महत्व दीजिए संसार से विधि घट जाना है सब फिर अंतर इतना ठीक है।